पहला प्रश्न गीता कृष्ण और अर्जुन के बीच व्यक्तिगत संवाद है लेकिन आपके गीता प्रवचनों में आप समूह को संबोधित कर रहे कृपया समझाएं कि भगवद गीता क्या समूह को संबोधित की जा सकती किसने कहा तुम्हें कि मैं समूह को संबोधित कर रहा हूँ समूह के पास कोई प्राण होते हैं समझने के या कि सुनने के लिए कोई कान होते हैं समूह के पास कोई हृदय होता है धड़कने को कोई प्रज्ञा होती है जिसे जगाया जा सके समूह तो मात्र शब्द है समूह कोई व्यक्ति थोड़ी जब भी संवाद घटित होगा तब व्यक्ति व्यक्ति के बीच ही घटित होता है समूह और व्यक्ति का तो कोई मिलना कभी होता नहीं तुम कभी समूह से मिले हो जहां भी पाओगे व्यक्ति को पाओगे यहां भी तुम मौजूद हो और भी लोग तुम्हारे साथ मौजूद हैं, लेकिन वो सिर्फ साथ होना है समूह थोड़ी मौजूद है व्यक्तिगत रूप से तुम अलग अलग मौजूद हो और अगर एक एक व्यक्ति यहां से विदा हो जाए तो क्या पीछे समूह छूट जाएगा व्यक्तियों के विदा होते ही समूह भी विदा हो जाएगा मैं तुम्हारी भीड़ से नहीं बोल रहा हूं मैं तुम्हारे व्यक्ति से ही बोल रहा हूं एक एक से ये बात हो रही है बात सीधी है और यह भी तुम ख्याल रखना कि तुम जो समझ रहे हो वो तुम ही समझ रहे हो तुम्हारे पड़ोस में बैठा व्यक्ति हो सकता है बिल्कुल भिन्न समझ रहा हो तुमने जो मेरी बात का अर्थ किया है वो तुमने किया है तुम्हारे पड़ोस में बैठे व्यक्ति ने कुछ और किया होगा वो तुम्हारे पास बैठा है इसलिए इसलिए ये मत सोचना कि वो भी तुम्हारे जैसा ही सुन रहा है या तुम जो सुन रहे हो वही सुन रहा है सुनते हम वही हैं जो हम सुन सकते हैं। अर्थ हमारे भीतर वही उद्भूत होता है जो हमारे भीतर छिपा होता है अगर मैं ऐसे फूलों की चर्चा कर रहा हूं जो तुमने नहीं देखे तो शब्द तो कानों पर पड़ेंगे हृदय में कोई झनकार ना होगी लेकिन जिसने उन फूलों को देखा है उसके कानों में सिर्फ शब्द नहीं पड़ रहे हैं उसके हृदय में अर्थ का भी आविर्भाव हो रहा है उसने स्वाद लिया है उसने अनुभव किया है और जब मैं फूलों की चर्चा में लीन हूं तब तो वो भी फूलों के अनुभव में लीन हो जाएगा उसके और मेरे बीच संवाद घटेगा तुम मुझे सुनोगे शब्द ही सुनोगे वो मुझे सुनेगा शब्द के पार अर्थ की प्रती होगी तो ये तुमसे कहा किसने कि मैं समूह से बोल रहा हूं कृष्ण भी अर्जुन से बोले मैं भी अर्जुन से ही बोल रहा हूं ये अर्जुन शब्द बड़ा मधुर है इस शब्द का अर्थ होता है कुछ ऋजु शब्द तुमने सुना है ऋजु का अर्थ होता है सीधा ऋजुता का अर्थ होता है सरलता अरिजु का अर्थ होता है तिरछा आड़ा उलझा सुलझा हुआ नहीं सरल नहीं जटिल कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं क्योंकि वहां एक चित्त है जो उलझा हुआ है जटिल है सुलझा हुआ नहीं है जिसमें गांठें पड़ी हैं बड़ी समस्याएं है समाधान नहीं है अगर समाधान ही हो तो दोनों तरफ कृष्ण हो जाएंगे अर्जुन कोई बचेगा नहीं गुरु शिष्य से बोलता है समाधान समस्या से बोलता है तुम्हारे पास अगर समस्या है तो तुम आ गए हो तुम्हारी समस्या से मैं बोल रहा हूं तुम्हारे अर्जुन से बोल रहा हूं मन अर्जुन है क्योंकि वो समस्याएं पैदा करता है उलझाता है मन के पार जो छिपा है तुम्हारे भीतर परमात्मा वही कृष्ण मेरे बोलने का या कृष्ण के बोलने का प्रयोजन कुछ कहना कम है कुछ जगाना ज्यादा है तुम्हारे भीतर मन तो जागा हुआ है तुम सोए हुए हो सारी चेष्टा यही है कि तुम जाग जाओ तुम्हारे जागते ही मन तिरोहित हो जाता है, जैसे सुबह के सूरज के उगते ही रात का अंधेरा विदा हो जाता है। ऐसे ही तुम जागे कि मन गया कृष्ण उठा कि अर्जुन गया कृष्ण कुछ बोल रहे हैं इस भूल में भी मत पड़ना बोलना तो केवल उपाय है बोलने के लिए नहीं बोला जा रहा है बोलने के द्वारा कुछ करने का आयोजन किया जा रहा है कोई कीमिया का इंतजाम किया जा रहा है कोई एक महाप्रयोग उसके आसपास घटने की चेष्टा की जा रही मेरे पास भी तुम अगर सुनने ही चले आए हो तो सुन के ही लौट जाओगे हाथ कुछ भी ना लगेगा अगर तुम वस्तुतः समस्या को लेकर आए हो सुनने का कुतूहल कम समस्या को हल करने का सवाल धर्म अगर तुम्हारे जीवन मरण का प्रश्न बन गया है सिर्फ एक बौद्धिक खुजलाहट नहीं तो तुम मेरे पास से कुछ जागृति लेकर जाओगे लेकिन बोल मैं व्यक्तिगत रहा हूं तुम में से एक, एक से अलग अलग बोल रहा हूं समूह से तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता जहां तक समूह जाता है वहां तक तो धर्म का कोई सवाल ही नहीं धर्म की यात्रा तो निजी है वैयक्तिक अत्यंत वैयक्तिक है प्रेम से भी ज्यादा वैयक्तिक है कम से कम प्रेम में तो दूसरा भी रहता है धर्म में वो भी खो जाता है संसार में तीन यात्राएं एक पद की यात्रा है धन की यात्रा है महत्वाकांक्षा तो की उस सब को संसार की यात्रा को मैं पद की यात्रा कहता हूं उसमें समूह के साथ संबंध उसमें व्यक्तियों से कुछ लेना देना नहीं एक राजनेता तुमसे वोट मांगने आता है वो तुमसे वोट मांगने नहीं आता तुम्हारी जगह कोई भी काम देगा तुम सिर्फ एक आंकड़े हो तुम्हारी जगह आ की जगह बा होता बा की जगह सा होता कोई फर्क ना पड़ता था प्रयोजन वोट से है तुम्हारे होने न होने का कोई लेना देना नहीं तुम हो ही नहीं तुम एक नंबर हो एक आंकड़े हो जैसा कि मिलिट्री में नंबर होते तो तख्तियों पर लग जाता है कि आज 10 नंबर गिर गए 10 नंबर मर गए नंबर भी कहीं मरते लेकिन मिलिट्री में आदमी तो होते ही नहीं नंबर होते 12 नंबर का सिपाही मर गया 12 नंबर की तख्ती दूसरे सिपाही पर लग जाएगी 12 नंबर, नंबर नहीं मरेगा वो जीता रहेगा व्यक्तियों से कुछ लेना देना नहीं है समूह की दुनिया में व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं है राज्य है वो समूह से चलता है बाजार है वो समूह से चलता है पद की यात्रा समूह की यात्रा है वहां भीड़ भड़क के का सवाल है वहां तुम्हारे सत्य होने का सवाल नहीं है कितने लोग तुम्हारे साथ हैं इसका सवाल है तुम अगर सत्य भी हो और अकेले हो तो हारोगे तुम अगर असत्य भी हो और भीड़ तुम्हारे साथ है तुम जीतोगे वहां जीत संख्या की है वहां भीतर की प्रतिभा नहीं आकी जाती खोपड़ियां गिनी जाती हैं हाथ गिने जाते हैं वो दुनिया व्यक्ति की नहीं है वहां व्यक्ति की गरिमा और व्यक्ति के काव्य का कोई मूल्य नहीं है फिर दूसरी यात्रा प्रेम की यात्रा है वो दो के बीच की यात्रा है इसलिए तो प्रेमी अलग हट जाना चाहते हैं भीड़ से बाजार में खड़े होकर प्रेम का वार्तालाप करना असंगत मालूम होता है बीच सड़क पर खड़े होकर प्रेसी को मिलना अर्थहीन मालूम पड़ता है प्रेमी एकांत चाहते हैं अकेलापन चाहते हैं कोई न हो क्योंकि तीसरा मौजूद हो जाए तो समूह शुरू हो जाता है जब तक दो है तब तक समूह नहीं जैसे ही तीसरा आया कि समूह शुरू हुआ दो तक यात्रा प्रेम की है तीन से यात्रा पद की हो जाती फिर एक और यात्रा है जिसको मैं परमात्मा की प्रार्थना की यात्रा कहता हूं वह दूसरा भी छूट जाता है वहां बिल्कुल निजता रह जाती अगर प्रेमी और प्रेसी भी दोनों बैठ के ध्यान करें तो दोनों अकेले रह जाएंगे साथ नहीं रह जाएंगे अगर दोनों समाधि में प्रविष्ट करेंगे तो साथ साथ प्रविष्ट ना करेंगे तुम हाथ फैला के अपने प्रेसियों को अपने साथ ना ले जा सकोगे वहां तो अकेले ही जाना होगा वो तो कैबल्य है नितांत अकेला पाने वहां दूसरे की मौजूदगी भी उपद्रव है वहां दूसरे का होना भी बाधा है तो ये तीन हैं पद भीड़ का संसार प्रेम दो का संसार प्रार्थना परमात्मा एक का संसार पद अनेक प्रेम दो प्रभु एक जब हम परमात्मा की चर्चा करते हैं तब तक भी प्रेम की ही दुनिया रहती तो क्योंकि चर्चा करने वाला है चर्चा सुनने वाला है जब मैं तुमसे बोल रहा हूं तो बोलना तो एक ढंग का प्रेम है ये बोलने के द्वारा मैं तुम्हें स्पर्श कर रहा हूं ये बोलने के द्वारा मैं तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहा हूं ये बोलने के द्वारा मैंने तुम्हें निकट बुलाया है इस बोलने के द्वारा मैं तुम्हारी निजता में आ रहा हूं तुम मेरी निजता में प्रवेश कर रहे हो बोलने का जगत प्रेम से आगे नहीं जाता है थोड़ा समझो भीड़ में तो बोलना भी नहीं होता बात बहुत चलती है भीड़ में बोलना बिल्कुल नहीं होता लोग अपनी अपनी बोले जाते हैं कोई किसी की सुनता है किसी को किसी से प्रयोजन है दूसरे का उपयोग करते हैं लोग दूसरे से बोलते नहीं संवाद थोड़ी होता है कम्युनिकेशन थोड़ी होता है विवाद चलता है अगर तुम बाजार में जाओ और लोगों को गौर से सुनो तो तुम पाओगे अपनी अपनी बोले जा रहे हैं कोई किसी की सुन नहीं रहा है अपने अपने में लीन तुम्हें भी कई बार अगर तुम थोड़ी सी समझ के हो तो लगेगा कि तुम जब किसी से बात कर रहे हो तुम उसे सुनते नहीं तुम अपनी कहते हो वो अपनी कहता है पर तुम पागल नहीं हो इसलिए थोड़ी व्यवस्था से चलते हो जब वो कहता रहता तब तुम चुप बैठे रहते हो तब भी तुम सोच रहे हो तुम्हारा भीतरी सिलसिला जारी तब भी तुम चुप होके सुन नहीं रहे हो बिना चुप हुए कोई सुनेगा कैसे सुनने के लिए तुम्हारा भीतर का अंतर संवाद तो बंद हो जाना चाहिए भीतर की चर्चा तो बंद होनी चाहिए अन्यथा तुम सुनोगे कैसे बाहर की चर्चा तो दूर पड़ जाएगी भीतर का वर्तुल तुम्हारी चर्चा का तुम्हें घेरे रहेगा वो दीवाल बन जाएगा जब तुम दूसरे से बात कर रहे हो तब तुम अपनी सोचे जा रहे हो तुम सिर्फ प्रतीक्षा कर रहे हो कि कब आप रुके मैं शुरू करूं ये बात सच है कि तुम वहीं से शुरू करोगे जहां दूसरा रुकेगा लेकिन वो सिर्फ बहाना है असली शुरुआत अगर तुम गौर करोगे तो तुम्हारे भीतर से जुड़ी है बाहर के आदमी से असली शुरुआत नहीं जुड़ी है ये भीड़ की दुनिया वहां कोई किसी से बोल नहीं रहा वहां संवाद नहीं है विवाद है फिर प्रेम की दुनिया है वहां संवाद है एक बोलता है दूसरा सुनता है एक शब्द का उपयोग करता है तो दूसरा शून्य होकर उसे पीता है लेकिन दो मौजूद है इसलिए तो हम कहते हैं परमात्मा तक शब्द भी न जाएगा वहां तो सिर्फ निश्द जाएगा वहां तो मौन ले जाएगा शून्य ले जाएगा शब्द भी वहां बाधा हो जाएगा लेकिन शब्द से कम से कम हम भीड़ के बाहर आते गुरु के साथ शिष्य का जुड़ जाना संसार के साथ टूट जाना है इसलिए जब भी तुम गुरु के पास आओगे संसार तुम्हारे विरोध में खड़ा होने लगेगा क्योंकि अनजाने रूप से तुम संसार से टूटने लगे तुमने एक नया यात्रा पथ चुन लिया जहां दो काफी हैं तीसरे की जरूरत नहीं है और तीसरे के साथ ही संसार है गुरु को चुनते ही तुमने संसार की उपेक्षा शुरू कर दी संसार सब तरह की बाधा खड़ी करेगा खींचेगा समझाएगा ये आदमी गलत है कहा पागलपन में पड़े हो किस सम्मोहन में उलझ गए हो लौटो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा सब ठीक चलता था काम धंधा करते थे दुकानदार थे व्यवस्था थी ये सब क्या कर रहे हो ये तुम्हारे जीवन में कौन सी नई धारा आ रही तुम पछताओगे ऐसा लोग तुम्हें समझाएंगे जैसे ही तुम्हारा गुरु से संबंध हुआ कि तुम पाओगे सारा संसार तुम्हें खींचने की कोशिश करेगा स्वाभाविक वो अनेक का जगत जब तुम दो को चुनना शुरू करते हो तुम्हें खींचता है ये बड़े मजे की बात है कि संसार प्रेम के भी पक्ष में नहीं अगर तुम्हारा बेटा किसी युवती के प्रेम में पड़ गया तो तुम्हारी पूरी चेष्टा यह होगी उसे रोक हालांकि तुम विवाह के लिए राजी हो लेकिन प्रेम के लिए राजी नहीं हो बाप विवाह करने के लिए उत्सुक है वो कहता मैं अच्छी लड़की खोज देता हूं और बड़े मजे की बात है कि जिस लड़की से भी लड़के का प्रेम हो जाता वो अच्छी लड़की कभी होती ही नहीं और जिसको भी बाप खोजता है वो सदा अच्छी लड़की होती अच्छी लड़की का मतलब क्या है अच्छे लड़के का मतलब क्या है अच्छी लड़की और अच्छे का मतलब है कि हम तुम्हें अनेक के बाहर न जाने देंगे प्रेम का मतलब है कि अब तुम दो अपने को काफी समझोगे तुम दुनिया छोड़ने की बात करोगे तुम अपने भीतर अपनी दुनिया बसा लोगे तुम अपने भीतर एक दुनिया बन जाना चाहते हो तुम दुनिया के प्रतियोगी हो जाओगे नहीं प्रेम के लिए संसार विरोध में ना बाप पक्ष में है न माँ पक्ष में कहते वो सब है कि हम तुम्हारे हित के लिए कि लड़की ठीक नहीं है ये लड़का ठीक नहीं है हम तुम्हारे हित का सोचते हैं तुम ना समझ तुम अनुभवी नहीं हो हम अनुभव से सोचते हैं हर कोई समझाने लगेगा प्रेमी को कि तू पागल हुआ जा रहा है कुछ मामला है प्रेम में समाज विरोध में समाज कभी भी प्रेम के पक्ष में नहीं रहा मामला यह है कि प्रेमी की वृत्ति होती है कि वो दो में समझता है पूरा हो गया पर्याप्त हो गया वो एक दुनिया बन जाता अपने भीतर तो फिर इस दुनिया की तरफ उपेक्षा होती वो पीट कर लेता है अगर तुम दो प्रेमियों के घर मिलने जाओ तो वो ना लेंगे तुमसे मिलने में उत्सुकता हाँ, पति पत्नी के के पास जाओ बड़ा स्वागत करते हैं। क्योंकि प्रतिक्षी करते हैं क्योंकि क्योंकि कोई तीसरा आ जाए दो बीच तो सिर्फ कलह होती है कुछ और होता नहीं पति पत्नी हमेशा राह देखते हैं कि कोई तीसरा बीच में खड़ा रहे तीसरे की वजह से थोड़ी सी सुविधा रहती मेरे एक मित्र बड़े है बड़े कुशल आदमी है खूब पैसा कमाया तो मैंने उनसे कहा कि अब तुमने इतना पैसा कमा लिया कि अब कोई जरूरत नहीं अब इस दौड़ को बंद करो अब तुम पचास पे हो गए अब ये तुम छोड़ दो उन्होंने कहा आप कहते हैं तो इनकार नहीं करता छोड़ दिया और इतना कहते ही उन्होंने सब छोड़ दिया उसी दिन सब बंद कर दिया काम धंधा कहा कि काफी है अब शांति से रहेंगे पर उन्होंने कहा अब उलझन खड़ी है आप समझा दें सुलझा दें अब हम और मैं और मेरी पत्नी ही बच्चे बच्चे सब बड़े हो गए वो गए लड़कियां ही थी उन सबका विवाह हो गया तीन लड़कियां थी अब हम दोनों बच्चे अब हमें तीसरा सतत चाहिए आप रुकेंगे क्योंकि अगर तीसरा ना हो तो बस सिवाय है कि कुछ होता नहीं तीसरा हो तो थोड़ा हम एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हैं औपचारिक ही सही तीसरे को देख के सही अच्छी अच्छी बातें करते दोनों रह जाते तो भारी होने लगता है विवाह में समाज की जरूरत बनी रहती प्रेमी कहता है तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं हम काफी हैं इसलिए समाज कभी प्रेम के पक्ष में होगा नहीं और जिस दिन होगा उसी दिन समाज नष्ट होने लगेगा पश्चिम में समाज टूट रहा है उसका कारण है कि प्रेम मुक्त हो गया है पश्चिम में समाज ज्यादा दिन टिक नहीं सकता और अगर समाज को टिकना होगा तो प्रेम को मिटाना पड़ेगा क्योंकि वो यात्रा पथ अलग और साधारण प्रेम एक स्त्री पुरुष का प्रेम तो बहुत खतरनाक नहीं है क्योंकि वो नशा जल्दी उतर जाता है प्रेसी भी कुछ दिनों बाद बोझिल हो जाती प्रेमी भी कुछ दिनों बाद उभाने वाला हो जाता क्योंकि जब एक दूसरे के भूगोल से ठीक से परिचित हो गए और एक दूसरे की जीवन दिशा को ठीक से पहचान लिया अजनबीपन मिट गया आकर्षण हो गया प्रेमी जल्दी ही परिचित हो जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं इसलिए प्रेम अंतता विवाह में गिरी जाता है इसलिए साल दो साल भी अगर समाज प्रतीक्षा रखे तो प्रेमी खुद विवाहित हो जाते हैं कोई चिंता की बात नहीं है इतनी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी गुरु के प्रेम में पड़ गया तो खतरा भारी क्योंकि यात्रा पूरी होती नहीं यह यात्रा बड़ी और अगर सच में ही कोई गुरु मिल गया जो अनंत की यात्रा पर ले जा सके तो इसका तो फिर कोई अंत आने वाला नहीं फिर तो जो पीठ समाज की तरफ हो गई वो हो गई अब यह बड़े मजे की बात है समाज प्रेम के विपरीत है प्रेमी भी गुरुओं के विपरीत होते हैं इधर मेरे पास रोज लोग आते अगर पत्नी आ जाती तो पति दुश्मनी में खड़ा है अगर पति आ जाता तो पत्नी दुश्मनी में खड़ी है ऐसा कभी कभी घटता है कि दोनों साथ आ जाते कभी कभी घटता है और जब ऐसा घटता है तब एक संवाद अन्यथा एक आता है तो दूसरा टांग खींच रहा है क्योंकि अगर पति गुरु की तरफ चला तो पत्नी घबरा ही इसका मतलब यह हुआ कि हमसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कोई आदमी जीवन में प्रवेश कर रहा है जिसके लिए हमारी भी उपेक्षा की जा सकती है कि मैं घर में बीमार पड़ी हूं कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है और तुम ज्ञान चर्चा को चले मेरे सिर दर्द से भी ज्यादा मूल्यवान कोई चीज हो सकती नहीं प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई पत्नी सोचती कि गुरु तो भारी प्रतिस्पर्धी हो गया पति भी यही सोचता है एक महिला मेरे पास आती पुना की है पति खिलाफ खिलाफ है वो इतने खिलाफ है कि मेरी किताबें भी घर के बाहर फेंक देते हैं डालते हैं मैंने उनकी पत्नी को कहा कि आखिर उनका विरोध क्या है पत्नी ने कहा कि विरोध कुछ नहीं वो ये कहते कि ऐसा कौन सा सवाल है जो मैं हल नहीं कर सकता तुझे कहीं जाने की जरूरत क्या है वो ये कहते और मैं उनको जानती हूं कि इनसे ज्यादा मूल आदमी दुनिया में दूसरा ना मगर वो पति है और परमात्मा समझे बैठे अगर मैं उनको सत्य कहूं कि तुम अपना तो हल कर लो तो लड़ाई झगड़ा बढ़ता है झगड़ा यह है कि मुझसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कोई व्यक्ति इसका मतलब हुआ कि पति अपने स्थान से हटाया जा रहा है जैसे पत्नी उसके स्थान से हटाई जा रही है जैसे संसार प्रेम के विपरीत में प्रेम धर्म के विपरीत में तीसरी यात्रा है परमात्मा की समाज भी बाधा डालेगा परिवार भी बाधा डालेगा प्रेम भी बाधा डालेगा गुरु जो बोल रहा है उसकी शुरुआत तो प्रेम से होगी अंत परमात्मा पर होगा शुरुआत तो दो से होगी अंत एक पर होगा सभी संवाद दो के बीच वैयक्तिक तो एक तो विवाद है अनेक यात्री का फिर संवाद है है एक प्रेमपूर्ण भावदशा संवादानुभूतिपूर्ण दो व्यक्ति मिलते हैं और एक दूसरे को समझने के लिए आतुर होते हैं और फिर एक तीसरी दशा है जहां दो बिल्कुल खो जाते हैं एक शून्य होता है एक सन्नाटा होता है पहली अवस्था विवाद की दूसरी अवस्था संवाद की तीसरी अवस्था सत्य की सम्मेलन की वहां इतनी भी द्वनीय रह जाती कि कुछ बोला जाए बिना बोले समझा जाता है भारत के मनुष्यों ने कहा है ना आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुदा श्रुतेन ये आत्मा न तो प्रवचन से मिल सकती न बड़ी मेधा से बुद्धि से न बहुत सुनने से न मेध्या न बहुधा शुरू बहुत सुनो तो भी नहीं मिल सकती बहुत समझो तो भी नहीं मिल सकती बहुत पढ़ो तो भी नहीं मिल सकती क्योंकि दुई तो बनी रहेगी मिटो तो ही मिलती है ना हो जाओ तो ही मिटती है तो ही मिलती है शब्द खो जाए शून्य ही रह जाए उस शून्य के मंदिर में ही परमात्मा से मिलन गुरु शुरू करता है दो से चेष्टा है एक पर पहुंचाने की जो संसार से उप गया वही गुरु के पास आ सकेगा जो प्रेम से भी उप गया वही गुरु के साथ जा सकेगा इसे ठीक से समझ लो जो संसार से उप गया वो गुरु के पास आ सकेगा लेकिन अगर प्रेम से ना उगा हो तो गुरु के पास ही रुक जाएगा आगे ना जा सकेगा जो प्रेम से भी उप गया है वो फिर गुरु के साथ आगे जा सकेगा जहां गुरु शिष्य दोनों उस महासागर में खो जाते हैं जो परमात्मा है सदा ही कृष्ण अर्जुन से ही बोले हैं और कोई बोलने का उपाय नहीं मैं भी अर्जुन से ही बोल रहा हूं ये तुमसे कहा किसने कि मैं समूह से बोल रहा हूं समूह से बोलने का कोई उपाय ही नहीं है मार्ग ही नहीं दूसरा प्रश्न हम अभी जैसे हैं उसमें तो निमित्त भाव का मात्र अभिनय सद है क्या निमित्त भाव का अभिनय करते करते किसी दिन कृष्ण के कहे निमित्त भाव को उपलब्ध हो जाएंगे कहीं से तो शुरू करो अभिनय ही सही लेकिन यह अभिनय अनूठा है इसे तुम ऐसा समझो कि असली राम संसार में खो गए और भूल गए कि राम है बहुत दिन संसार में भटकते भटकते भूल गए कि राम फिर संसार में एक दिन रामलीला होने लगी और किसी ने असली राम को कहा कि तुम रामलीला में राम का पाठ क्यों नहीं कर लेते बिल्कुल राम जैसे दिखाई पड़ते हो सकल सूरत नाक नक्श शरीर का ढंग ये लंबी भुजाए ये वक्श तुम राम का पाठ कर लो तो राम राजी हो गए जो कि भूल गए कि राम है राम का अभिनय करने को लेकिन अभिनय करते करते भीतर की परतें टूटने लगी मूर्छा की और कुछ ही याद आने लगी कि जो हम कह रहे हैं जो हम कर रहे हैं वो तो ऐसा लगता है जैसे किया हुआ हो कहा हुआ हो वो तो ऐसे लगता है जैसे कभी देखा हुआ हो वो तो ऐसे लगता है जैसे अभिनय नहीं कर रहे हैं कोई पुरानी स्मृति पुनरुज्जीवित हो गई और अभिनय करते करते राम को स्मरण आ गया कि मैं तो राम हूं ऐसी दशा है जब हम तुमसे कहते हैं निमित्त मात्र हो रहो तुम कहते हो अभी शुरू करेंगे तो अभी नहीं होगा चलो अभिनय से ही सही न शुरू करने से तो अभिनय में शुरू करना भी बेहतर लेकिन असलियत यही है कि तुम निमित्त हो परमात्मा तुम्हें पैदा करता है तुम पैदा नहीं हुए हो अपने हाथ से अस्तित्व तुम्हें उपजाता है अस्तित्व तुम्हें बढ़ाता है बड़ा करता है अस्तित्व की कामनाएं ही तुम्हारे अंत हृदय में जीवित अस्तित्व की वासनाएं ही तुम्हें दकाती हैं, चलाती है अस्तित्व ही तुम्हें दौड़ाता है तुम्हारे भीतर श्वास लेता है फिर एक दिन अस्तित्व तुम्हें वापिस घर बुला लेता है तुम गिर पड़े मौत आ गई वापिस अस्तित्व में खो गए तुम थे ही नहीं तुम निमित्त मात्र थे तुम्हारे बहाने कोई अदृश्य हाथ काम करते थे कोई अदृश्य तुम्हारे पैरों से चलता था दादू ने कहा है हाथ नहीं है और धनुष साधा हुआ है धनुष नहीं है और तीर चढ़ा हुआ है तीर नहीं है और चोट लग रही गहरे निशाना ठीक बैठ रहा है ये परमात्मा के लिए कहा है उसके हाथ नहीं वो तुम्हारे हाथों से चलता है उसके पैर नहीं वो तुम्हारे पैरों से रास्ता खोजता है उसके पास आंख नहीं वो तुम्हारी हजार हजार आंखों से देखता है तुम निमित्त हो लेकिन तुम ये भूल गए हो चलो अभिनय सही रामलीला में राम बन जाओ कौन जाने अभिनय करते करते याद आ जाए आ ही जाएगी क्योंकि जो अस्तित्व है तुम्हारा भीतर उसे तुम कितना ही भूल जाओ मिटा थोड़ी सकोगे ऐसा हुआ मैंने सुना एक आदमी ने हत्या की राज्य उसके पीछे पड़ गया सम्राट के सिपाही उस पर घेरा डालने लगे वो बहुत घबरा गया कोई उपाय ना देखा एक नदी के किनारे पहुंचा नाव नहीं थी पुल नहीं था बरसात की बाढ़ थी उस पार जाना खतरनाक था उससे तो पुलिस के हाथ में पड़ जाना बेहतर था साल दो साल की सजा किसी तरह बचने का उपाय वकील भी है ही सदा मौजूद कुछ रास्ता बन सकता था ये नदी तो प्राण ले ही लेगी लेकर बाढ़ कुछ न सूझा अचानक उसे ख्याल आया कि ये मैं क्यों ना करूं देखा कि नदी के किनारे एक आदमी बबूत रमाए साधु बना बैठा है उसने भी जल्दी से डुबकी मारी राख लपेट के वो भी आंख बंद करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गया जब पुलिस के घोड़ सवार पहुंचे तो उन्होंने साधु को बैठे देखा ये बिल्कुल बन के ही बैठे तो की मुद्रा में बैठता है तो कोई याद आनी शुरू हो जाती वो मुद्रा ऐसी वो तुम्हारे भीतर की मुद्रा है वो शरीर पर दिखाई पड़ती शरीर की है नहीं वो तुम्हारे भीतर की शांत चित्त दशा का उसके साथ जोड़ तुमने कभी कोशिश की अगर कि तुम क्रोध का अभिनय करो थोड़ी देर में पाओगे क्रोध आ गया गाली देना शुरू करो जोर से पैर पटको दीवार पीटने लगो थोड़ी देर में तुम पाओगे कि क्रोध सवार हो गया ठीक ऐसी ही घटना विपरीत भी घटती है वो आदमी साधु होने का धोखा ही कर रहा था अभी नहीं कर रहा था लेकिन साधुता तो स्वभाव है वो जब शांत होकर बैठा उसे बड़ा रस मालूम होने लगा ऐसा रस तो उसने कभी ना जाना था और यह भी वो जान रहा है कि ये तो बस अभिनय है है मगर ये रस कहां से आ रहा तभी घुड़सवार को बैठे देखा झुके इसके चरणों पर सिर रख दिए उनके सिर चरणों पर रखे इस आदमी के भीतर कोई जागने लगा ये बड़ा हैरान हुआ कि सिर्फ धोखे का साधु हूं ऐसे झूठा ही साधु बन के बैठा अभी घड़ी भर पहली बना हूं किसी ने बनाया भी नहीं अपने हाथ बन गया राग भर लगा ली है कुछ किया भी नहीं इस झूठ में इनको क्या दिखाई पड़ रहा है कि मेरे पैर छू रहे और अगर झूठ इतना कारगर हो सकता है तो सत्य का क्या पता कितना कारगर हो सिपाही तो पैर छू के चले गए वो आदमी बदल गया वो आदमी रूपांतरित हो गया उसके जीवन में क्रांति घट गई क्योंकि उसने देखा कि जब झूठी साधुता को इतना सम्मान मिल गया तो सच्ची साधुता का क्या अर्थ होगा एक झलक आ गई बंद द्वार थे बहुत दिन से वातायन न खुले थे जरासी संध मिल गई बाहर की खुली हवा आ गई वो ताजी हवा प्राणों को पुलकित कर गई आंख बंद थी जन्मों से जरासी खुल गई झटके में खुल गई सूरज की रोशनी की किरण से पहचान हो गई बुलावा आ गया यात्रा बदल गई सब बदल गया तुमसे मैं कहता हूं तुम निमित्त मात्र का अभिनय ही करो अभी अभिनय ही कर सकोगे एकदम से सत्य कैसे होगा और बहुत अभिनय किए हैं ये भी करो अभिनय कुछ विशिष्ट है क्योंकि तुम्हारे भीतर के सत्य से इसका तालमेल है और तुमने जो अभिनय किए हैं वो सिर्फ अभिनय ही रह जाएंगे क्योंकि उनका तुम्हारे भीतर के सत्य से कोई तालमेल नहीं वो ऊपर ही ऊपर रह जाएंगे वो कभी तुम्हारा प्राण ना बनेंगे उनका स्पंदन कभी गहरे ना जाएगा तुम जरा निमित्त मात्र का अभिनय करके देखो एक महीने अभिनय ही सही एक महीने ऐसे ही जियो जैसे वो तुम्हारे भीतर से जी रहा है उठो तो वो उठाए बैठो तो वो बैठाए भूख लगे तो उसे ही लगे भोजन दो तो उसे ही दो तो, जो भी जीवन का सामान्य कृत्य उसको वैसा ही रखना सिर्फ भीतर की एक दृष्टि बदल जाए कि करने वाला वो है मैं केवल उपकरण हूं मेरी रस्सियां उसके हाथ में है मैं केवल पुतली हूं कठपुतली हूं नाचती हूं शायद इस बाहर के अभिनय का और भीतर की सच्चाई का अगर स्वभाव एक है तो तालमेल किसी दिन बैठ जाएगा किसी दिन अचानक ही घटना घटती है अचानक ही भीतर का सुर बजने लगता है सब बदल जाता है एक क्षण में कुछ का कुछ हो जाता है अंधेरे की जगह प्रकाश अंधेपन की जगह आंखें मूर्छा की जगह होश चलो अभिनय से ही शुरू करो तीसरा प्रश्न महावीर अनाग्रही थे परजैन धर्म का आग्रह परजैन धर्म आग्रह का धर्म हो गया आप भी अनाग्रही हैं क्या आपका धर्म भविष्य में आग्रह का धर्म न हो जाएगा भविष्य की चिंता क्यों तुम्हें पकड़ती है भविष्य का ठेका तुम्हें किसने दिया भविष्य भी तुम्हारे अनुकूल हो इसकी आकांक्षा क्यों जन्मती है भविष्य को भविष्य पर छोड़ो मैं कुछ कह रहा हूं अगर वो सार्थक है तो तुम उपयोग कर लो वो कभी व्यर्थ हो जाएगा इस डर से क्या तुम उपयोग न करोगे जब तुम मकान बनाते हो तब तुम ये नहीं पूछते कि बड़े बड़े महल खंडर हो गए ये मकान खंडर ना हो जाएगा अगर खंडर हो जाएगा तो इसमें कैसे रहे नहीं तुम ये नहीं पूछते क्योंकि तुम जानते हो कि खंडर तो होगा ही लेकिन तुम्हारे रहने लायक काफी है तुम्हें कोई सदा थोड़ी रहना है जो बना है वो मिटेगा लेकिन तुम्हारे रहने के लिए तो पर्याप्त है तुम्हें सत्तर अस्सी साल रहना है खंडर होने में इसको हजारों साल लगेंगे तुम क्यों चिंता करते हो और फिर अगर पुराने महल खंडर ना हो तो नए महल खड़े कहां होंगे अगर पुराने महल सब बने रहते तो दुनिया में बड़ी मुसीबत हो जाती अगर पुराने सारे लोग जिंदा होते तो तुम्हें पता है कैसी हालत हो जाती इस समय कोई चार अरब संख्या है दुनिया की अगर जितने आदमी अब तक पैदा हुए वो सब जिंदा होते हैं। तो 120 अरब संख्या होती दुनिया की इस समय तब हाथ हिलाने की भी जगह ना होती सोने का तो सवाल ही नहीं उठता बैठना मुश्किल होता बैठे कि मारे गए सब तरफ भीड़ वो जो मर गए हैं उनकी तुम पर बड़ी कृपा तुम उन्हें धन्यवाद दो और ध्यान रखना तुम ना मरोगे तो तुम्हारी भविष्य पर कृपा नहीं फिर भविष्य के बच्चे कैसे पैदा होंगे इधर बूढ़ा जाता है उधर बच्चा आता है इतने बड़े वृक्ष गिरते हैं छोटे अंकुर फूटते हैं और हर अंकुर कल बड़ा होगा वृक्ष बनेगा और गिरेगा ये नियति है इसमें परेशान क्या होना महावीर ने जो कहा जो समझदार थे उन्होंने उपयोग कर लिया जो ना समझ होंगे उन्होंने यही सवाल उनसे भी पूछा होगा कि ये तो आप जो कह रहे हैं होगा ठीक लेकिन भविष्य में क्या होगा धर्म संप्रदाय बन जाएगा शब्द शास्त्र हो जाएंगे लोग अंधविश्वासी हो जाएंगे लोग जन्म से ही अपने को जैन समझ लेंगे बिना किसी आंतरिक प्रक्रियाओं रूपांतरण के तुम जैसे पागल जरूर रह होंगे उन्होंने ये भी पूछा होगा जो समझदार थे उन्होंने महावीर की कुंजी से ताले खोज लिए जो ना समझते वो सोचते रहे कहीं भविष्य में जंग तो ना लग जाएगी सभी कुंजियों पर लग जाती और उचित है कि लग जाए क्योंकि ताले तो बदल जाते हैं तो कुंजियां भी बदल जाती हैं जैसे आज पुराने धर्म जरा जीर्ण हो गए मैं जो कह रहा हूं किसी दिन वो भी जराजीर्ण हो जाएगा लेकिन जब होगा तब होगा और हो जाना चाहिए नहीं तो नए धर्म कैसे पैदा होंगे नई उद्भावना कैसे होगी पुराने गीत ही गूंजते रहें तो नए गीत को गाने की जगह ही ना बचेगी अवकाश ना बचेगा जैसे आज कोई आदमी जैन घर में पैदा हो होके जैन हो जाता है बिना जिन हुए जिन होना तो बड़ा कठिन है जिन होने का मतलब तो परिपूर्ण विजेता होना है स्वयं का वो तो बड़ा शिखर है गौरी शंकर है उस तक तो कोई कभी पहुंचता है लेकिन जैन घर में पैदा हो गए बचपन से थोड़ा जैन के शब्द सीख लिए कि जैन हो गए हिंदू घर में पैदा हो गए गीता पढ़ ली या सुन ली हिंदू हो गए ये होना कोई वास्तविक होना नहीं है पर स्वाभाविक है आज जो मैं कह रहा हूं कल पुराना हो जाएगा हो ही जाएगा कहा हुआ सदा ताजा कैसे रह सकता है और कहा हुआ सदा मौजूद भी नहीं रह सकता क्योंकि समय बदलेगा परिस्थिति बदलेगी जो कहा हुआ है वे बे, बेमौजूद हो जाएगा फिर यह उचित भी है अन्यथा नए बुद्धों के लिए जगह ना रह जाएगी नए सदगुरुओं का अवधारण कैसे होगा पुराने कृष्ण अगर विदा न होंगे तो नए कृष्ण पैदा कैसे होंगे जो समझता है वो जानता है कि कहा हुआ धर्म तो बनेगा मिटेगा अन कहा हुआ धर्म है। वो जो महावीर ने नहीं कहा वो नहीं बदलेगा जो महावीर ने कहा वो तो बदलेगा उस पर तो धूल जम जाएगी जो मैं कह रहा हूं उस पर तो धूल जम जाएगी जो मैं नहीं कह रहा हूं वो नहीं बदलेगा जो मैं नहीं कह रहा हूं वो वही है जो महावीर ने नहीं कहा कृष्ण ने नहीं कहा बुद्ध ने नहीं कहा लेकिन तुम जब ना कहने को सुन पाओगे तब तुम्हें शाश्वत की पहचान होगी जब तक तुम कहने को ही सुन पाते हो वो भी मुश्किल है उसको भी ठीक से नहीं सुन पाते जब तक तुम कहने को ही सुन पाते हो जब तक तुम कथन को ही सुन पाते हो तब तक तो सभी चीजें बासी हो जाएंगी स्वाभाविक है इसमें कुछ रोने और परेशान होने की जरूरत नहीं है और नहीं इसके विपरीत कोई इंतजाम करने की जरूरत है क्योंकि कोई इंतजाम काम ना करेगा सब इंतजाम व्यर्थ हो जाएंगे प्रकृति किसी को मानती नहीं और अपवाद नहीं स्वीकार करती कृष्ण महावीर बुद्ध जरथुस्त्र मोहम्मद मुसा सब बासे पड़ गए तो ये कैसे संभव हो कि मैं जो कह रहा हूं वो सदा ताजा रहेगा वो भी बासा हो जाएगा हो ही जाना चाहिए उसके बासे हो जाने में भी अर्थ है क्योंकि जब वो बासा होकर गिर जाएगा तभी जगह खाली होगी कि फिर कोई ताजा स्वर पैदा हो वो ताजा स्वर मेरा ही स्वर है वो ताजा स्वर कृष्ण का ही स्वर है लेकिन उस का आना होता है सुनने से उससे तुम्हारी पहचान नहीं धर्म सनातन संप्रदा है संप्रदाय सभी साम बनते हैं मिटते हैं धर्म न कभी बनता और न मिटता इसलिए हिंदू को धर्म नहीं कहना चाहिए जैन को धर्म नहीं कहना चाहिए मुसलमान को धर्म नहीं कहना चाहिए ये सब संप्रदाय हैं ये धर्म तक पहुंचने के ढंग ये धर्म तक पहुंचने के मार्ग है ये धर्म नहीं है धर्म तो तुम्हारे गहन निबड़ शून्य में छिपा है गहन मौन में छिपा है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 सुनने की दुनिया में शब्द की दुनिया में उतरने की चेष्टा में लग गए मौन ही सार्थक है शब्द तो बड़े छोटे सत्य उनमें समाता नहीं वो तो तुम्हारे घर के आंगन जैसे है महाआकाश उसमें कहा समाएगा यद्यपि महाआकाश उसमें भी है छोटा सा टुकड़ा समाया है अगर तुम्हें आंगन से मुक्ति मिलती है किसी क्षण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 परेशान दिन रात बेचैन रोज नई बीमारियां लेके हाजिर भेज दिया पहाड़ पर तीन दिन बाद का तार आया फीलिंग वेरी हैप्पी है बहुत प्रसन्न हूं क्यों आप प्रसन्नता भी नहीं बिना क्यों के चलती ये क्योंकि बीमारी छोड़ो हां अगर बीमार हो प्रसन्न नहीं हो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 धीरे धीरे प्रश्न उसी चीज के संबंध में उठाओ जिसे मिटाना है निदान बीमारी का किया जाता है स्वास्थ्य का तो नहीं डायग्नोसिस बीमारी की होती है स्वास्थ्य की तो नहीं अगर तुम स्वस्थ हो तो डॉक्टर कहेगा कोई बीमारी नहीं सब निगेटिव रिजल्ट आएंगे कोई बीमारी नहीं तो निगेटिव रिजल्ट आते बीमारी हो तो पता चलना शुरू होता है कौन सी बीमारी फिर बीमारी की खोज शुरू होती पूछो क्यों कारण में जाओ निदान करो चिकित्सा खोजो औषधि खोजो स्वास्थ्य तो बस स्वास्थ्य है वो तो उसके संबंध में प्रश्न नहीं उठाना है इसलिए तुम समझो थोड़ा ज्ञानियों ने कहा है परमात्मा के संबंध में प्रश्न मत उठाओ इसलिए नहीं कि उत्तर नहीं है इसलिए परमात्मा यानी परम स्वास्थ्य बात ही क्या उठानी क्यों क्यों पूछना भोको नाचो डूबो परमात्मा के संबंध में जो प्रश्न उठाता उसने स्वास्थ्य के संबंध में प्रश्न उठाया वो मुल्ला नसरुद्दीन जैसा है वो पूछता है आनंद में हूं क्यों जैसे आनंद में होने पे भरोसा नहीं आता वही दशा तुम्हारी हो जाती होगी